इन्हें दिनों नरेंद्र नाथ के मन में निर्विकल्प समाधि की आकांक्षा बड़ी तीव्र होगी अपने हृदय का यह आवेग गोपनीय रख पाने में असमर्थ हो एक दिन उन्होंने श्री राम देव के समक्ष इसे निवेदित किया ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका स्वास्थ्य सुधर जाने पर उसकी व्यवस्था हो जाएगी परंतु नरेंद्र के लिए इतना विलम्ब असह्य था अंत में ठाकुर ने कहा तो क्या चाहता है बोल नरेंद्र ने कहा मेरी इच्छा होती है कि सुखदेव के समान पाँच छह दिन तक निरंतर समाधि में डूबा रहूं बीच बीच में देह की रक्षा के लिए थोड़ा सा नीचे उतरकर फिर समाधि में लीन हो जाया करूं यह सुनकर ठाकुर ने तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा छी छी तू तो इतना बड़ा आधार है और तेरे मुख से ऐसी बात है मैंने तो सोचा था कि तू एक विशाल वटवृक्ष के समान होगा तेरी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे पर ऐसा न कर तू केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है झड़की पाकर नरेंद्र के नेत्रों से अस्रधारा बह चली वे समझ गए कि श्री राम कृष्ण का हृदय कितना विशाल है परंतु उनकी आकांक्षा अपूर्ण न रही कुछ ही दिन बाद एक दिन संध्या के बाद उनका मंदिर विकल्प भूमि में आरूढ़ हुआ शरीर स्थिर और स्तब्ध पड़ा रहा गोपाल दादा नंद इस जड़वत अवस्था को देख कर घबरा गए हलचल मच गई परंतु सर्वज्ञ ठाकुर ने कहा अच्छा हुआ उसे थोड़ी देर वैसे ही रहने दो इसी के लिए तो वह तुझे मुझे तंग कर रहा था रात का एक प्रहर बीच जाने पर नरेंद्र सहजावस्था को प्राप्त हुए और ठाकुर के पास आए ठाकुर ने कहा क्यों माँ ने तो अब आज तुझे सब कुछ दिखा दिया परंतु चाबी मेरे हाथ रही अभी तुझे बहुत कार्य करना होगा जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर ताला खोल दूंगा इन दिनों नरेंद्र का ध्यान अत्यंत परिपक्व हो गया था एक दिन वे गिरीश बाबू के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे थे मच्छरों के उपद्रव से गिरीश बाबू अपना चित्त एकाग्र कर पाने में बार बार असमर्थ हो रहे थे परंतु नरेंद्र शांत बैठे हुए थे उनका शरीर मच्छरों से पूर्णतया ढक गया था गिरीश बाबू के पुकारने पर भी उनसे कोई उत्तर नहीं मिला श्री कृष्ण के लीला स्मरण का समय आसन्न था उनके रोग के निवारण का कोई भी उपाय नहीं दिखता फिर दूसरी ओर अपनी साधना में उन्नति नहीं हो रही है यह सब सोचते हुए नरेंद्रनाथ नाथ हताश हो गए और पागल की तरह इधर उधर दौड़ धूप करने लगे एक दिन तो वे संध्या से गगनभेदी ध्वनि से राम राम का उच्चारण करते हुए उद्यान के चारों ओर घूमने लगे सारी रात इसी प्रकार बीती रात के अंतिम प्रहर में ठाकुर ने उनकी कंठध ध्वनि सुनकर उन्हें अपने पास बुलाया और इसने हार्द स्वर से कहा कि रे तू ऐसा क्यों कर रहा है इससे क्या होगा थोड़ा रुक कर वे पुनः बोले देख इस समय तुझे जैसा हो रहा है वैसा ही क्लेश बारह वर्ष मेरे सिर के ऊपर से आंधी के समान बहता रहा तू एक ही रात में क्या करेगा बेटा लीला समरण के कुछ दिन पूर्व से ही ठाकुर नरेंद्र को प्रतिदिन सायंकाल अपने पास बुलाते और अन्य सभी को बाहर जाने कहकर बंद कमरे में दो तीन घंटे तक उन्हें विविध उपदेश दिया करते देह त्याग के तीन चार दिन पूर्व नरेंद्र के को सामने बैठाकर वे समाधि मग्न हो गए उस समय नरेंद्र को अनुभव हुआ मानो एक सूक्ष्म तेज राशि विद्युत कंपन की तरह उनके शरीर में प्रवेश कर रही है धीरे धीरे वे अपना बाह्य ज्ञान खो बैठे। चेतना आने पर उन्होंने देखा कि समाधि से उतरे श्री राम कृष्ण के नेत्रों से अस्त्र धारा बह रही है कारण पूछने पर उन्होंने कहा आज तुझे सर्वस्व देकर मैं फकीर हो गया तो इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत कार्य करेगा कार्य समाप्त होने पर लौट जाएगा यह देखकर कि ठाकुर अब शीघ्र ले रहे हैं नरेंद्र का गला रूंध गया और उनके गलों पर गालों पर से आंसुओं की धार बह बह चली लीला संबरण के दो दिन पूर्व उन्होंने नरेंद्र को पुनः बुलाकर कहा देख नरेंद्र इन सभी को तेरे हाथ सौंपे जा रहा हूँ क्योंकि इनमें तू ही सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है इनसे खूब स्नेह रखना और ऐसी व्यवस्था करना कि ये घर न लौट एक ही स्थान में रहते हुए साधन भजन में मन लगाए धीरे धीरे विदाई का समय निकट आ पहुंचा इसी समय एक दिन नरेंद्र के मन में अचानक यह विचार कौन था अच्छा इन्होंने तो कई बार स्वयं को भगवान का अवतार कहकर परिचय दिया है यदि वे इस अवस्था में भी अपने को भगवान कह सके तभी मैं विश्वास करूंगा मानो मन का दुर्दमनीय संदेह मानो आज अचानक नरेंद्र के मन का सहारा लेकर मृत हो उठा परंतु इसी छंडीलार्थ लीला शरीर धारण करने वाले भगवान इस भीषण रोग यंत्रणा के बीज भी नरेंद्र की ओर ताक ही बोल उठे अब भी तुझे बोझ नहीं हुआ सत्य कहता हूँ जो राम हुए थे जो कृष्ण हुए थे वे ही इस बार इस शरीर में राम कृष्ण हुए हैं पर तेरे वेदांत के दृष्टिकोण से नहीं नरेंद्र विस्मित हुए तथा अपने अपराध के लिए मौन अश्रु विसर्जन करने लगे इस घटना के दो ही दिन बाद 16 अगस्त अठारह सौ झूलन पूर्णिमा की रात को एक बजकर छः मिनट पर ठाकुर महासमाधि में लीन हुए इस मर्मभेदी वियोग के एक सप्ताह के भीतर ही एक दिन रात को जान में टहलते हुए नरेंद्र को अपने सामने ठाकुर की ज्योतिर्मय मूर्ति दिखाई दी वे उसे नेत्रों का भ्रम समझकर चुपचाप खड़े रहे परंतु सांस के गुरु भाई चकित होकर बोल उठे नरेंद्र देखो देखो संशय दूर हुआ नरेंद्र समझ गए कि ठाकुर का फूल शरीर नष्ट हो जाने पर भी वे अपने शाश्वत ज्योतिर्महदेव में दर्शन देने आए हैं तुरंत ही नरेंद्र सभी को पुकारने लगे परन्तु उनके पहुँचने की पूर्व ही मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी